जोदायक फल रामचंद्रय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या एक सोलह के बाद सुनऊ समुदत बनैन जायानी ईश्वरय स जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख <coughs> सो की कट जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गयी जद विमृषा छूटती कठिनई तद ते जीव भय संसारी छूट न गि न हो सुखारी सुतपुराण बहु कय पायी छूट नधिकुझ जीवहृदि ग्रंथ छूट कि देखी अस संयोग सजब कदा तो निरुवरई सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय सुई जप तप व्रत जमन नियम अपारा जे स्वती सुबह सुभ में अचारा तरण हरित चर जब गायई भाव गक्ष शिशुपाय पिनाई लोहि निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन ही निज दासा कर्म धर्म मय पैदुई भाई अवतयन लय काम बनाई दोष तो मरुत तब क्षमा जुड़ाव घृति समुन दे जमाव मुदिता मथय विचारी तमयधार रजु सत्य सुभानी तब मथि काी नवनीता विमल विराज सुभग सुभ नीता जोग कर प्रकटितब कर्म शुभा शुभ लाए बुद्धिशिरा वै ज्ञान घृत ममता मल जर जाए विज्ञानूपणी बुद्धि विशतृत पाए चेतदिया भरी धर दृढ़ समतात बनाए तीन अवस्था तीन गुण ते कपते कारे तूल तुरी समारे पुनी बाती करे सुगारे विदिले सदीप तेज राशि ज्ञान में जा ति जा समीप जरहीं मदादिक सलभ सब रामचंद्र की जय पवन सुत की जय भोलो भाई सर्वसंतन की जय अब स्मरण करें काकभूषण गौड़ को ज्ञान और भक्ति का अंतर समझा रहे उसमें एक अंतर तो पहले बता दिया काक जी ज्ञान जो है वो पुरुष का है माया स्त्री की है इसलिए पुरुष ज्ञान यदि बहुत प्रबल हो तब तो ठीक है वो माया का पारता जाएगा ज्ञानी लोग भी माया के पार हो जाते हैं लेकिन उसमें जरा भी कमी रह गई तो माया उसके ऊपर हावी हो जाती है ज्ञानी लोग जो है आत्मज्ञान में परमात्मा आत्म ज्ञान में दृढ़ नहीं है जिनको की भक्ति समन्वित ज्ञान प्राप्त नहीं है उनके ऊपर माया से तो भाव डाल देती है वो भी माया के बंधन में पड़ जाते हैं इसलिए भक्ति है वो श्रेष्ठ है भक्ति के सहारे परमात्मा के शरण में रहते हैं तो परमात्मा की प्रकाश से माया से छूटे दूसरा बताया तर्क दिया कि देखो भगवान की दो शक्तियां हैं भक्ति और माया माया नर्दकी है वो भगवान को प्रिय नहीं है भक्ति भगवान को प्रिय है इसलिए गए, तो माया भक्ति से डरती रहती है यदि किसी हृदय में भक्ति आ गई तो फिर माया डर करके दूर हो जाती है तो उसको माया घेरती नहीं है उससे छुटकारा हो जाता है दूसरी युक्ति ये अब तीसरी युक्ति देती है कि ज्ञान का साधन कठिन है भक्ति का साधन सरल है ये बताते हैं तो अब ज्ञान क्या है पहले उसी को विस्तार से बता दिया कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है तो ज्ञान का प्राप्त करना आसान बात नहीं है बड़ी कठिन बात है ये बताते इसमें ज्ञान में पहली बात तो ये कि अज्ञान क्या है फिर तो दूसरे ये है कि अगर ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान उत्पन्न होने के साधन क्या है ज्ञान के साधन बताए फिर ये बताते हैं कि ज्ञान क्या है उस ज्ञान से अज्ञान कैसे मिटता है ये सब ये क्रम क्रम से एक एक बात बताते हैं तो पहले ये कि अज्ञान क्या है जीव की समस्या क्या है फे फे ये कहते हैं कहते सुनो सुनौता अकथ कहानी कहते देखो ये ज्ञान की कहानी तो अकथ कहानी है अकथ कहानी के माने जो है वो कहने में नहीं आती अकथनी है ज्ञान की ग्रंथों में बार बार आता रहता है वो परमात्मा का ज्ञान उसको वर्णन करने से वाणी में समर्थ नहीं है वाणी उसको बोल नहीं सकती इसलिए अकथनी कहते हैं लेकिन फिर भी किसी प्रकार से कहा जाता है उसे तो कहते हैं समझत बने में जाए ब खानी अतर कहानी इसलिए कहते तो नहीं बनती लेकिन अगर कोई समझने वाला हो तो समझ लेता है वो कैसे समझ लेता है बिना कहे हुए कहते हैं जब कहते हैं तो उससे परमात्मा का निरूपण तो नहीं होता लेकिन परमात्मा का संकेत होता है उस संकेत को जो व्यक्ति समझ लेता है और उसी दिशा में परमात्मा को खोजता है उसे तो परमात्मा मिल भी जाता है लिए जो वो समझने वाले तो उसे समझ लेते हैं लेकिन अगर कोई शब्द के पीछे पड़े तो उस शब्द के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है श्रुतियां स्वयं कह देती है कि वो परमात्मा जो है वो वाणी के परे है मन के परे है वहाँ यह तो वाचा निवर बनते प्राप्त मन साणी वहाँ नहीं पहुँचती मन वहाँ उसका निरूपण नहीं कर सकते ऐसा बोलते हैं लेकिन फिर भी सूतियां वेद उपनिषद जो है परमात्मा का ज्ञान किसी प्रकार कराते हैं <coughs> किसी प्रकार कराते हैं तो लोगों ने आचार्यों ने बताया कि ये जो उपनिषद हैं परमात्मा का ज्ञान लक्षणावृत्ति से कराते हैं लक्षणावृत्ति मैंने एक तो अविधा वृत्ति है दूसरी लक्षणा है तीसरी व्यंजना है तो, तो अभिधा में तो हम लोग प्रयोग करते रहते हैं अपनी बोल के व्यवहार का कार्य अविधा से चलता है लिटरल मीनिंग जो शब्दों का है उसी से अर्थ लग जाता है और हम लोगों का काम चलता है लेकिन लक्षणा जो है वो हो इंडिकेटिव नहीं है वो हो शाब्दिक अर्थ नहीं है सांकेतिक अर्थ है इसलिए सुतियां जो है वो लक्षणा भक्ति से परमात्मा का ज्ञान कराती है सुतियों के शब्दों को लेकर के अगर हम डिस्कशन करने लगे ये शब्द तो ऐसा है ये शब्द तो ऐसा है तो फिर उसके तात्पर्य का पता नहीं चलेगा वे <क्षाँ> शब्द कहीं कहीं विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हैं एक स्थान में कुछ कहते हैं दूसरे स्थान में कुछ कहते हैं कहीं कहेंगे कि परमात्मा महान से महान है तो कहेंगे परमात्मा छोटे से अनुशन भी है कहीं दूर से दूर कहेंगे कहीं पास से पास कहेंगे तो इस प्रकार के ये सब शब्द जितने रहेंगे विरोधी भाषा लगती है लेकिन ये सब परमात्मा का संकेत करने के लिए युक्तियां हैं जिनसे कि परमात्मा का साथ जो समझने वाला हो इन्हीं संकेतों से समझ जाएगी परमात्मा कैसा और जो समझने वाला नहीं होगा ध्यान नहीं देगा तो फिर वो नहीं समझ सकता फिर तो सुखियाँ कुछ भी कहती रहे वो तो उनके शब्द जाल में पड़े रहेंगे और तो परमात्मा तक नहीं। बहुत लोगों की अपनी अपनी अटक होती है अटकते हैं कहीं न कहीं तो कोई कोई शब्द नहीं अटक जाते यहाँ ये कहा गया यहाँ ये कहा गया ये कैसे है तो वो कैसे है वो है तो वो कैसे है बस इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं <tolak> तो सतियों ने शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि ये वेद है सतियां हैं ये भी प्रपंच जाल है जैसे जगत प्रपंच है ऐसे ही ये वेद भी उसी है उसी प्रपंच के अंतर्गत शब्द जाल, जाल जा ये वेदों का है वो भी एक प्रपंच है जैसे जगत को जानने से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता ऐसे सतियों के शब्द जाल को जानने से भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता लेकिन फिर भी सूतिया परमात्मा का ज्ञान कराती है वो लक्षणावृत्ति से लक्षणावृत्ति का एक उदाहरण इस प्रकार से है कि जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं शाखा चंद्र न्याय द्वितीया का चंद्रमा दर्शन करने का विधान द्वितिया के चंद्रमा का दर्शन करो लेकिन ज्यादा आयु में आंखों की जुद्ध कम हो गई तो आकाश में उन्हें द्वितीया का चंद्रमा पतला पतला प्रकाश के आकाश में होना दिखाई नहीं देगा तो दूसरे लोग इनकी आंखें तेज है बच्चे हैं उनको साफ आंखें निर्मल है उनसे कहो, तो को देखो देखो दुपीए छुपरा निकला होगा इस दिशा में निकला होगा तो वो देखेंगे तो उनको जल्दी दिख जाएगा अब वो कहेंगे उनको जिनको भी कम दिखाई देता है कि देखो वो रहा तो दिखता रहा है अब वो जिनको कम दिखाई देने वाला वो वहां पर बहुत दृष्टि जमाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता तब उनको समझाने वाला बताता है देखो सामने पेड़ है ना कि हाँ पेड़ है पेड़ की ऊपर वाली सबसे शाखा है तो यहाँ है वो जो खुंडी सबसे ऊपर है उसके ऊपर देखो एक हाथ ऊपर देखो तो निर्मागी नहीं तो जहां उसने उसके गृष्टि जमाई तो चंद्रमा दिख जाता लेकिन ये संकेत जो चंद्रमा का देखो अगर उसको विचार करने लगो तो कितना दो है बहुत गलत सलत बात है कहीं पेड़ के ऊपर एक हाथ पे चंद्रमा हो सकता चंद्रमा तो कहीं है कहीं? अगर कोई पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक हाथ पोपर चंद्रमा तोड़ लावे आता सुखड़ लावे तो मिलेगा कहीं वहां झूठ बात के एक ऊपर चंद्रमा हो ही नहीं सकता लेकिन दिख जाता पेड़ के एक ऊपर हाँ देखो तो चंद्रमा दिख जाता है। तो ये सांकेतिक इंडिकेटिव है शाखा चंद्र न्याय कहते हैं इसे शाखा के ऊपर तो चंद्रमा दिखाई दे गया बस परमात्मा का ज्ञान सुखिया इसी प्रकार से कराते हैं शाखा चंद्र न्याय से वहां तक न सुखियां पहुंचती हैं और न वहां तक वेदों के ज्ञाता पहुंचते हैं लेकिन फिर भी आचार्य लोग उन सुखियों के द्वारा जो परमात्मा को जानते हैं उन्ही सुखियों के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा भी देते देखो इस प्रकार से देखो इस प्रकार समझो ऐसे होगा ऐसे होगा उस परमात्मा का ज्ञान अपने हृदय में साक्षी साक्षी का ज्ञान आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान परमा वो परमा आत्मा परमात्मा सब जाति है अनादि अमंत है ये सब दिखा <सथ नो> देते हैं अनुभव करा देते हैं कि देखो इस प्रकार थे लेकिन शब्द सही बनता व्यक्ति जब तक कि स्वयं अपने आप उसको ढूंढे नहीं और पुरुषार्थ न करे तब तक किसी के बताने से वो जान नहीं सकता वो तो जानने वाला व्यक्ति स्वयं ही उसके लिए तैयारी अपनी करे चित्त शुद्ध करे मन को एकाग्र करे अपने हृदय में सूक्ष्मात सूक्ष्म वस्तु देखने का अभ्यास डाले तब धीरे धीरे उस परमात्मा तो पहुंच सकता है तो ये कहते कि इस प्रकार से ये ज्ञान है ये ज्यान ज्यान एक अद्भुत प्रकार का ज्ञान है संसारी वस्तुओं के ज्ञान के तब नहीं है इसलिए यह अक कहानी है समुझद बने न जाए बखानी और फिर अभी कहते हैं देखो जीव क्या है ईश्वर अंश जीव पहले तो जीव का ही ज्ञान होना चाहिए शरीर की तो बात ही नहीं यहाँ पर जो आत्मज्ञान परमात्मा का कर ज्ञान करने चले उनको शरीर क्या बात शरीर तो कोई माने नहीं रखता कोई स्थानीय नहीं रखता उसमें ये तो दर्द की बात है <peek> <Mechanics> अब आओ जीव के जीव से आत्मा की तरफ चलो जीव क्या है पैदल उसी को तो, तो कहते हैं जीव जो ईश्वर का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ही और भी अविनाशी है जैसे ईश्वर अविनाशी है जैसे जीव भी अविनाशी है लक्षण दोनों के चेतन अमल सहज सुखराशि जीव भी चेतन है निर्मल भी है सहज सुख भी है ये जीव में सब है जो ईश्वर के लक्षण है वही जीव के लक्षण है ये कॉमन लक्षण है दोनों के जैसे ईश्वर चेतन जैसे जीव चेतन जैसे ईश्वर अमल तैसे जीव भी अमल जैसे ईश्वर सहज सुखराशि है तैसे जीव सहज सुखराशि है ये दोनों ने एक समानताए है ईश्वर में और जीव में यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जीव ईश्वर का अंश है ब्रह्म का अंश नहीं वही है वही परब्रह्म परमात्मा ही ईश्वर है परब्रह्म परमात्मा ही जीव है उसके इनका इनका अनुशंसी संबंध परमात्मा से या ब्रह्म से जीव का अनुशंसी संबंध नहीं है ईश्वर से है तो अगर ये समझना पड़ता है कि ईश्वर क्या है तो वो परब्रह्म परमात्मा या ब्रह्म जो है वो माया की उपाधि को धारण करके माओपाधिक ब्रह्म ईश्वर कहलाता है माने ब्रह्म तो है ही है और वो सब माया की उपाधि भी उसके साथ में है तो उस माया की उपाधि को धारण करने वाला जो चैतन तत्व तो परमात्मा है उसका नाम है ईश्वर अब ईश्वर की जो माया की उपाधि है वो हो माया विभक्त हो सकती है परमात्मा तो विभक्त नहीं हो सकता इसलिए उस कारण भी नहीं कुछ हो सकता लेकिन माया विभक्त हो सकती है तो माया के विभक्त होने के अब विभाजन कैसे माया को होता है तो तमस यही तीन उसके विभाजन है माया जो है सतगुणी है रजगुणी है तमोगुणी है उसके विभाजन है तीनों गुणों को मिलाकर के इन तीनों गुणों का स्वामी होकर के जो तो ईश्वर है ईश्वर सतगुण की उपाधि से ईश्वर कहलाता है और वो तमोगुण की को लेकर के उसके द्वारा जगत की रचना करता है ईश्वर तो तमगुण का स्वामी है सत्यगुण के उत्पाद के कारण से वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वनियंता है ये सब सत्यगुण के कारण है लेकिन उसी सत्यगुण में जहाँ रजुगुण और तमुगुण मिले तो वो सत्यगुण मनि सत्व कहलाता है कहला जिसमें कि रजुगुण तमुगुण मिले हुए हैं तो सत्यगुण में रजुगुण तमुगुण विभिन्न अनुपातों में मिल सकते हैं सत्यगुण जितना है उसमें से सत्यगुण थोड़ा कम कर दिया तो जितनी मात्रा में कम हो गया उतनी मात्रा में थोड़ा सा रजियोगुण थोड़ा सा तमोगुण मिला दिया तो मलिन सत्यगुण हो गया अगर सप्तगुण में ऐसे थोड़ा सा और सप्तगुण घटा दें रजोगुण थोड़ा और मिला दें तमोगुण थोड़ा और मिला दें तो दूसरे प्रकार का सप्तगुण मलिन सत्यगुण हो गया। सप्तगुणों को थोड़ा और घटा दें रजोगुण और बढ़ा दें तमोगुण थोड़ा कम रखें तो फिर भिन्न प्रकार का मलिन सत्य हो जाए तो मलुसत्व बनाने के लिए अनेक प्रपोषण हो सकते हैं तो उनके कारण से फिर ये है अनेकता भी हो सकती है जहां अनेकता हो गई तो हर एक मनु सत्व के उपाधि को लेकर के एक जीव की निर्मित हो गई उस मलुसत्व में जो परमात्मा का ब्रह्म का चैतन्य उपलब्ध हुआ प्रतिबिंबित हो या उससे घिरे तो वो जो चित्र चैतन्य होगा वो चैतन्य जीव कहलाएगा तो जीव मनु शु की उपाधि होने के कारण से अल्पज्ञ है अल्प शक्तिमान है क्योंकि उसमें सतुगुण पूरा नहीं है थोड़ा सत्य है सतुगुण थोड़ा होने के कारण अल्पज्ञ है उसमें थोड़ा सत्यगुण होने के कारण अल्प शक्तिमान है वो है उसमें जीव में भी जो जश्यतन है जीव में भी जहाँ परमात्मा जी है ही जो परमात्मा आनंद का स्वरूप है वही ईश्वर में भी आनंद स्वरूप है जीव में भी आनंद स्वरूप है लेकिन माया के उपाधि के कारण से मन सत्व के उपाधि के कारण से जीव का जो आनंद परिच्छ हो गया जीव का ज्ञान परिच्छन हो गया ढक गया पंचदशी की कक्षाएं सुनिए उन्होंने देखा तो उसमें आचार्य बताते हैं कि देखो कि जैसे इमली है वो बड़ी खट्टी है या कच्चा आम है अम्या है चटनी बनाई जाती है बहुत खट्टी होती है तो उस समय थोड़ा नमक मिला दो तो उसका खटास कम हो जाती है जा नमक डाल दिया उसमें तो उतनी खट्टी नहीं रह जाती ऐसे ही परमात्मा परमानंद स्वरूप है लेकिन जहां उसके साथ में रजोगुण तमुगुण थोड़ा सा मिल गया तो उसका आनंद दो पड़ गया आनंद उपलब्ध नहीं होता <coughs> जैसे आकाश में सूर्य है सूर्य तो अपना पूरा प्रकाश है लेकिन बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश धूप तो नहीं दिखाई देगी बादल आ जाएंगे लेकिन सूर्य का कुछ प्रकाश बना रहेगा तो देखो कुछ प्रकाश छिप गया कुछ प्रकाश बना रहा ऐसे ही मलिन सत्व के कारण से सतगुण रजगुण तमगुण इन गुणों से आवृत होकर वही परमात्मा जीव भाव में अल्पज हो गया थोड़ी चेतना भाषित होती है उसको थोड़ा ज्ञान रह गया बुद्धि में थोड़ा सुखानुभूति जब जब तब जब कहीं विषयों की प्राप्ति होती है तब थोड़ा बहुत सुखानुभूति जीव को होती है तो इस तरह से देखते हैं कि जीव जो हो ईश्वर का अंश हुआ क्योंकि माया का अंश समस्टिया की उपाधि से ईश्वर और दृष्टि माया के उपाधि से जीव इसलिए ईश्वर का अंश तो जीव हुआ लेकिन जीव, जीव जो वो हो परमात्मा का अंश नहीं है परमात्मा के लक्षण दोनों में है ईश्वर में भी है जीव में भी है और माया के लक्षण भी दोनों में है ईश्वर में भी है और जीव में भी है परमात्मा के जो लक्षण जीव में है वो ये बता दिए कि चेतन है अमल है सहज सुख राशि है ये सब परमात्मा के लक्षण है वही जीव में भी है वही ब्रह्म में ईश्वर में भी है लेकिन उसका अंश अंशी होने के माने समष्टि माया के उपाधि से ईश्वर है दृष्टि माया के उपाधि से जीव है लेकिन ईश्वर की ये समस्ती माया उसके है उसके माने ये नहीं कि वो बहुत अधिक अज्ञान में है ऐसा नहीं।, नहीं है क्योंकि ईश्वर में जो समस्त माया के उपाधि है वो सत्य को शुद्ध सत्व प्रधान है इसके कारण से उसमें जो है वो अज्ञान नहीं है ईश्वर लेकिन जीव में मनु सत्य होने के कारण से इसमें अविद्या भी अज्ञान भी है उसमें साथ साथ जीव के साथ है अब जीव में जो अज्ञान है उसी को आगे बढ़कर सो माया बस भय साई कहते जीव जो है वो माया के बस में ईश्वर माया के बस में नहीं है ईश्वर अंश तो है लेकिन अब कौन जीव जैसे माया के बस में हो गया तो ईश्वर भी हो जाए और कभी कभी कुतर्क करे तो ऐसा भी लगता है लोगों को कि जब थोड़ी सी माया लगी एक माया का एक भाग जीव की उपाधि हुई अब तो माया इतना ज्ञान में है और जो पूरी माया जिसकी उपाधि लग जाएगी ईश्वर तो घोर अज्ञान में होगा वैसे तो नहीं है जीव की जो जी उपाधि है वो हो मणु सत्य की उपाधि होने के कारण से ज्ञान में है और ईश्वर की जो उपाधि है वो सत्व सत्य उपाधि होने के कारण का से वो अज्ञान में नहीं है नहीं ईश्वर अज्ञान में है न उसकी अल्प शक्ति है और न उसमें मलिनता है और नीव में जो हो माया की उपाधि के कारण से अविद्या गई माया की अधीन भी हुआ माया की उपाधि भी लगी तो उसकी अधीनता हुई अविद्या आई और अविद्या के कारण से ज्ञान कम हुआ अज्ञान हुआ अब जो ज्ञान है भी वो है पंच मात्र ज्ञान जीव को है आत्म ज्ञान तो जीव को है ही नहीं और जो कुछ जीव को ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है जगत का ज्ञान है ऐसा ज्ञान है उसको तो ये मिथ्या वस्तुओं का ज्ञान से, बस उसी ज्ञान में जीव है मैं ज्ञान जीव का जो ज्ञान भी है वो मिथ्या ज्ञान है यथार्थ ज्ञान नहीं इसलिए अविद्या को ठीक ठीक समझना चाहिए अविद्या के मैंने जाता नहीं कि ज्ञान है तो ज्ञान नहीं है और फिर जड़ता आ गई तो जीव में जड़ता नहीं आई अज्ञान है लेकिन जड़ता नहीं है तो जड़ता नहीं तो इसमें ज्ञान होना चाहिए हाँ ज्ञान है लेकिन क्या ज्ञान है विपरीत ज्ञान है जो मिथ्या है वही सत्य दिखाई देता जो सत्य है वो उपलब्ध नहीं होता ऐसा ज्ञान है तो अब का नाम विपरीत ज्ञान आके मैंने विद्या के साथ में आ लगा करके आ ज्ञान के साथ में आ लगा करके उसका निषेध नहीं करते मैंने ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं ऐसा ज्ञान है सो नहीं है शास्त्रों में जो अज्ञान है वो अपने ढंग का अज्ञान है जो जीव को जुटवा है वो वो ज्ञान का एकदम अभाव मात्र नहीं है ज्ञान जो है वो विपरीत ज्ञान रूप उसने धारण कर लिया है। जैसे एक व्यक्ति रस्सी को देखे तो वो ज्ञान है रस्सी का रस्सी का ज्ञान है लेकिन सर्प का ज्ञान हो गया उसे रस्सी नहीं दिखाई देती सर्प समझ रहा है तो ज्ञान तो सर्प का भी है कुछ जगता थोड़ा ज्ञान है सर्प का लेकिन सर्प का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ये विपरीत ज्ञान है बस इसी प्रकार से कहते हैं कि जीव का जो अज्ञान है वो ज्ञान तो है उसका लेकिन जिस वस्तु का जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं है अन्यथा ज्ञान है तो ये जीव की ये माया के वश में होना जीव का सो माया बस भयोग साई वो जीव इस प्रकार से माया के वश में हो गया और भय की टमर कटकी रमर कटकी नाई और वो तो कीर और मरकट की तरह से बंधन में पड़ा अब ये जो उदाहरण है इनका विस्तार नहीं करते अपने आप समझें कि कीर कैसे बनता है मरकट कैसे बनता है जैसे ये बनते हैं ऐसे जीव का बंधन बंधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं इसलिए कहते हैं ये बंधन कैसा है ये ऐसा है जैसे कि तोता बन जाए तो तोता का बंधन पिजड़े का बंधन जैसा नहीं है तोता पिजणे में बना हुआ है ऐसे जीव पिंण में बना हुआ है ऐसा नहीं है तोते के बंधन ऐसा है कि जैसे बहेलिया तोतों को पकड़ता है तो एक प्रकार का वो अपने ढंग का एक जाल बनाता है जाल के बनाने वे दो तो उसने डंडिया लगाईं, उसके बीच में एक पोंगी जिसे पंखा घुमाने वाली में डंडी में पोंगी घूमने वाली लगी होती है उसी प्रकार की पोंगी डालती है उसके भीतर और उसके दाने रख दिए तो जब उसके तोता आकर के उसको दानों को खाना चाहेगा तो पोंगी उसे बैठना पड़ेगा और जब बैठेगा वो उसको बैलेंस पंजे दबा करके बैठने की कोशिश करेगा तो पोंगी उसके वजन की वजह से घूल जाएगी और जब घुस जाएगी तो तोता उसमें नीचे लटक जाएगा और लटका हुआ तोता पोंगी को छोड़ेगा नहीं ये उसका अज्ञान है अब वो फकड़ फकड़ फकड़ाएगा लेकिन उस पोंगी को छोड़ेगा नहीं बहेली आएगा तो तोते पकड़ ले पकड़ाते हुए तोते का उस पोंगी में फसना जो है वो कैसा फसना है वो जाल बांधे ले तो, तो, तो ये कहे जाल ने तोते को पकड़ लिया लेकिन जब वो पोंगी के ऊपर तोता बैठा हुआ है तो पौंगी तोते को नहीं पकड़े हुए तोते ही पौंगी को पकड़े रहता है इसी प्रकार से जीव है वो देहाभिमान रख करके शरीर को पकड़े हुए अपने मन को पकड़े हुए बुद्धि को पकड़े हुए मैं ऐसा समझता हूँ मैं ऐसा समझता हूँ यही ठीक मैं ऐसा करता हूँ मैं ऐसे शरीर ताकत है ये संसार में ये मेरा है ये मेरा है ये परिवार है ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे भाई ये तो सब है, है, है ये तो मेरे हैं ही है इस प्रकार का जो उसका पकड़ना है बस यही की तरह से जीव का पकड़ना संसार में कहीं कोई वस्तु तो पकड़ती नहीं किसी व्यक्ति को तो, किसी जीव को किसी व्यक्ति को तो, कहीं परिवार पकड़े हुए धन पकड़े हुए मकान पकड़े हुए कोई नहीं पकड़े हुए शरीर भी किसी जीव में पकड़े हुए तो पकड़े थोड़े है वो तो व्यक्ति जो है स्वयं इन सब वस्तुओं को मेरा मेरा करके पकड़ता है ये तोते की तरह से पकड़ना और पकड़ता है और उसको आश्रय नहीं मिलता जैसे तोते को उसके पोंगिन पर बैठता है उसे आश्रय नहीं मिलता है तो उसको फकरता भी है, लेकिन छोड़ता नहीं अब उसकी मुक्ति का रास्ता क्या है तोते का उसका फकराना क्या बंद हो उसका बंधन कब छूटे जब अपने पंजों को ढीला करे मेरा पन छोड़ दे उसने को तो तो पकड़े हुए है उसको छोड़ दे पंजे को छोड़ दे तो आप हुआ है कौन पकड़े उसको? ऐसे जीव तो जीव जो है किसी बंधन में नहीं है कोई जीवन जड़ जगत की वस्तुएं जिनमें जीव का ममत्व होता है जिनमें उसका बंधन होता है वो तो जड़ वस्तु किसी तो को व्यक्ति को पकड़ नहीं सकते हैं बाध नहीं सकते हैं कैसे कोई संभावना नहीं दिखाई देती बांधने कहते हैं कि देखो इस मकान ने मुझे बांध रखा है मकान कैसे बांध रखा है जब चा तो को दरवाजा खुले जब चा तो चले जाओ कहाँ बांधे हुए कहने घर का बंधन बड़ा विचित्र बंधन है वो तो पकड़े हुए अब पकड़े हुए तो पकड़े हो किसी को घर मकान कोई पकड़ता तो नहीं लेकिन फिर अपने मन से उसको पकड़े रहता है यही जीव का बंधन ये अविद्याजन बंधन है ज्ञान जन्य बंधन इस प्रकार का शंकाचार्य ने बहुत प्रकार की इस प्रकार की बातें समझाई हैं कि बंधन कहाँ कहां व्यक्ति ममत को बनाए रखता है उसमें तो धन में परिवार में शरीर में मन में बुद्धि में अहंकार में इन सब तादात में तादात्मा रखता है शरीर में तादात्मा रखता है तो साथ शरीर के साथ में तादात्म्य रखता है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शुद्ध हूं यह भी तादात्मा रखता है जिनसे भी होता जबकि ये समन ये भी इनका सबका पकड़ के रखना मिथ्या तो है अपने आप को समझता कि मैं ज्ञानी हूँ मैं अज्ञानी हूँ ये भी तालात्मा इनको भी तो पकड़ कर तो बैठना है कि देखो यहाँ पकड़ के बैठ गए मैं तो अज्ञानी हूँ इस प्रकार का है यही मैं बालक हूँ मैं वृद्ध हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं संस्कार युक्त नागरिक हूँ मैं ग्रामीण हूँ मैं असभ्य हूँ ये सब तो सर जितने भी जाते हैं सर इनमें में जो तादात्म व्यक्ति का जीव का है मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है बस ये सब जीव ने अपने आप ही उनमें तादात्म करके रखा था जीव के साथ में कुछ नहीं जीव तो अमल है उसमें है थोड़े ऐसे इतने स्वरूप उसमें कोई के इस प्रकार का बंधन नहीं लेकिन बंधन इस प्रकार का जीव स्वयं माने रहता अपने आप से पकड़े हुए और अपने आप बंधन में खड़ा हुआ ऐसे उदाहरण उसका भी मरकट का भी है मरकट बने बानक बंदर क्या बंदर भी ऐसे ही बंदर को अगर पकड़ना हो तो एक घड़े को रस्सी से बांध करके आप कहीं बांध दो छत्ती पर रख दो उस बाद घड़े में रख दो चने लेकिन उसका मोहरा छोटा होना चाहिए सुसुराही जैसा हो जिसके भीतर तो उसका बंदर का हाथ से चला जाए लेकिन उसके बाद जब चने हाथ में ले और निकाले तो मुठ्ठी ट्रीन गोल हो जाए तो सफेद निकले नहीं बस इस साइज का उसका गला होना चाहिए बंदर क्या करेगा कि जहां उसे लगे कि किसके भीतर चना है तो जैसे उसमें हाथ डाल करके और उसमें मुट्ठी बांध करके निकालने की कोशिश करेगा जब मुट्ठी बांध लेगा तो उससे मुठ्ठी निकलेगी निकलेगा नहीं तो बहुत कुछ कुछ मचाएगा तो बहुत चींची चींची ची, ची, सब कुछ करेगा लेकिन मुठ्ठी सीधी नहीं करेगा भी जो चना छोड़ दो हाथ निकालो वो नहीं करेगा बस इसी तरह से सब की कथा है सब व्यक्ति संसार में हाये हाय करते रहते हैं बिल बिलाते रहते हैं रोते रहते हैं जहां जहां करते रहें झगड़ा करेंगे फसाद करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन उनसे कि त्याग तो बस वो नहीं करेंगे बाकी सब कुछ करेंगे उसी में उलझे रहेंगे उसी के तो बस ये दोनों दुकान ये बंधे की न ही तो की तरह से बंदर की तरह से इस तरह से जो व्यक्ति वो संसार में अभी अज्ञान की जान में जीव ऐसे बंधाए हुआ सब यही इसका बंधन है और कोई जीव का बंधन थोड़ा है अगर हम अपने आप को समझ शरीर प्राण मन बुद्धि या शरीर से संबंध रखने वाले परिवार धन संपत्ति जो कुछ भी है स्वर्ग का नरक आदि है जो पद पदवी इत्यादि है ज्ञान अज्ञान है ये इन सब इनसे सब कोई या संबंध नहीं है इन सबके ममत्व तो का छोड़ दें इनमें सब में अहम भाव जो अहंकार छोड़ दें देह अहंकार मन बुद्धि का अहंकार बुद्ध इस अनुभाव को छोड़ दें इन सब का त्याग करते चले त्याग करते हैं तो मुझे ही है तो, बस त्याग नहीं करते